ध्यान आध्यात्मिक जीवन त्याग और अनासक्ति सच्चा त्याग माने भगवत प्रेम आध्यात्मिक जीवन में त्याग और वैराग्य भगवत प्रेम के साथ होने चाहिए वैराग्य को तीव्र किए बिना त्याग की तीव्रता के कारण ही बहुत से लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन कठिन हो जाता है यदि त्याग के साथ परमात्मा के प्रति तीव्र अनुराग हो तो आध्यात्मिक जीवन एक अत्यंत आनंददायक उपक्रम हो जाता है भगवत भक्ति पूर्णता प्रदान करती है अतः जो परमात्मा को सचमुच प्रेम करता है उसके लिए सच पूछो तो कोई त्याग नहीं बल्कि प्रसन्नता ही है वास्तविक भगवत प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम के बदले सभी के प्रति व्यापक प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होता है इस नए दृष्टिकोण के विकसित होने पर हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा क्योंकि यह नवीन दृष्टिकोण सभी अवरोधों को तोड़ देता है और सभी बंधनों को काट देता है जीवन को सभी प्रकार से बांधना और अवरुद्ध करना कर्म का स्वभाव है लेकिन सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करने पर यही कर्म सभी बाधाओं को दूर कर देगा और सभी बंधनों को नष्ट कर देगा तब हम उनके हाथों के यंत्र मात्र बन जाएंगे तथा यह जान जाएंगे कि हम अपने कर्मों के करता नहीं हैं हमें परमात्मा के लिए मठ में संसार में और सर्वोपरि अपने हृदय में स्थान बनाना चाहिए अतः सच्चे त्याग का अर्थ है सदा परमात्मा द्वारा हृदय को पूर्ण रखना सामान्यतः हमारा मन वासनाओं और इच्छाओं से सदा दबा रहता है और जिस मात्रा में हम इस बोझ को कम करने में समर्थ होंगे उतनी ही मात्रा में हृदय में परमात्मा के प्रकाश का अनुभव होगा हमें चेतना के केंद्र को स्वयं से हटाकर परमात्मा में स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब हम पाएंगे कि परमात्मा में हमारे तथा सभी के लिए स्थान है झूठी आशाएँ पिंगला की कथा श्रीमदभागवत में पिंगला नामक गणिका की एक कथा है जो धन की बहुत लोभी थी लेकिन एक दिन किसी के न आने पर उसे बड़ी निराशा हुई तस्याह वित्ताशया सुष्पदवक्या दीन चेत निर्वेद परमो यज्ञ चिंता हेतु सुखावह अर्थात विद्य की आशा से शुष्क मुख और दीनचित्ता उस पिंगला को चिंतन के फल फलस्वरूप परम निर्वेद प्राप्त हुआ जिसने उसे सुखी किया वह सचमुच भाग्यशाली नारी थी बहुत कम लोग उसकी तरह होश में आते हैं उन्हीं पूर्व संस्कारों से परिचालित हो वे उन्ही गलतियों को बार बार दोहराते हैं और उन्हें घृणित अनुभवों को बार बार प्राप्त करते हैं मेरे गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक बार कहा था तीन प्रकार के लोग हैं पहले प्रकार के लोग दूसरों की गलतियों और अनुभवों को देखकर ही सीख लेते हैं और खतरों से बचे रहते हैं स्वयं गलती करके अथवा अनुभव करके सबक सीखने वाले मध्यम श्रेणी के हैं अधम श्रेणी के लोग पुनः पुनः अनुभवों और गलतियों से भी नहीं सीखते किसी भी सांसारिक वस्तु की आशा न रखो केवल परमात्मा की आशा करो परमात्मा ही जीव को सुख दे सकते हैं सभी वैश्विक वस्तुओं से हमें एक प्रकार की ग्लानी होनी चाहिए संसार से वैराग्य का यह पहला लक्षण है और इंद्रिय विषयों एवं उनके सूक्ष्म अथवा स्थूल भोगों से इस वैराग्य के बिना कोई आध्यात्मिक जीवन कोई उच्चतर प्रयास संभव नहीं है आध्यात्मिक जीवन में सफलता के लिए वैराग्य को हमारे चरित्र का प्रमुख अंग बन जाना चाहिए सच पूछो तो हम इच्छाओं और आशाओं पर और वह भी झूठी आशाओं पर जी रहे हैं इसके परिणाम में दुख, बंधन और इंद्रियों की दासता आती है आशाओं को त्यागने पर हम सुखी होते हैं हमें अपनी एकमात्र आशा को परमात्मा से संयुक्त करना चाहिए भावनाओं और इच्छाओं से जुड़ी हुई अन्य सभी आशाओं को त्याग देना चाहिए प्रायः हमारी आशाएँ हमारी इच्छाओं तथा दूसरों पर टिकी रहती है हम अपनी आशाओं को परमात्मा में केंद्रित नहीं करते परमात्मा हमारी आत्मा की आत्मा के रूप में हमारे भीतर है लेकिन हम उनकी फिक्र नहीं करते और दूसरों पर निर्भर होने का प्रयत्न करते हैं परमात्मा सभी आनंदों का स्रोत है बाह्य विषयों में इस असीम दिव्य आनंद का अंश मात्र प्रतिबिंबित होता है बाह्य पदार्थों के पीछे भागने का अर्थ है प्रतिबिंबों और परछाइयों के पीछे दौड़ना महाभारत में राजा जिया की कथा है एक श्राप के कारण वह भरे यौवन में अचानक वृद्ध हो गया लेकिन उसने अपने पुत्र का यौवन ऋण लेकर सैकड़ों वर्षों तक विषय सुख का उपभोग किया इतने लंबे समय के बाद भी उसने देखा कि विषय भोग की उसकी लालता कम नहीं हुई थी तब वह निम्न निष्कर्ष पर पहुंचा न जातु कामह कामान उपभोगे न साम्यति हविसा कृष्ण हविषा कृष्णवर्तमय भूज एविवर्धते अर्थात काम के उपभोग से काम शांत नहीं होता बल्कि घी के द्वारा अग्नि जिस प्रकार बढ़ती है उसी प्रकार अधिकाधिक वर्धित होता है किसी न किसी दिन त्याग का भाव हम में उदित होना ही चाहिए सभी में यह पिंगला की तरह उपस्थित हुए परिवर्तन की तरह आकस्मिक रूप से भले ही न आए लेकिन हमें यजाति की तरह मूर्ख होकर अपनी सभी वासनाओं के संतुष्ट होने की प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए यदि हम आध्यात्मिक जीवन से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अनासक्ति हमारे चरित्र का प्रमुख गुण हो जाना चाहिए पूर्व अनुभवों के कारण बहुत सी प्रेरणाएँ हमें उदित होती है लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि हम असहाय होकर उनके शिकार हो जाए हमें उन्हें दबाना चाहिए और यदि हम ऐसा कर सकते हैं भले ही इससे कुछ समय तक जीवन आंतरिक द्वंद्वों और अत्यधिक तनाव का हो जाए किसी न किसी दिन हमें उत्तेजनापूर्ण जीवन का अंत करना होगा तो फिर अभी क्यों नहीं हमें अपने कार्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए तथा सदा सावधान रहना चाहिए जिससे हम हमें परिचालित कर रही सूक्ष्म इच्छाओं और भावनाओं का अनुसरण कर ऐसे कार्य न कर बैठें जिन्हें हम नहीं करना चाहते यदि हम लोगों से मिलना चाहते हैं तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि वे हमें आकृष्ट क्यों करते हैं यदि किसी काम को करने की इच्छा हो तो यह जानना चाहिए कि हम वह क्यों करना चाहते हैं उसके पीछे का वास्तविक हेतु क्या है अपने इच्छाओं के मूल कारण को खोज उसे तत्काल नष्ट कर देना चाहिए सभी हानिप्रद विचारों और संग तथा उन सभी बातों को जो आध्यात्मिक विकास में सहायक न हो दूर कर लेना चाहिए सच्चा वैराग्य त्याग सभी साधना पद्धतियों में समान रूप से आवश्यक है और उसके बिना हम अपने आध्यात्मिक प्रयास से अधिक लाभ नहीं उठा सकेंगे आध्यात्मिक जीवन को प्रारंभ करने के पूर्व त्याग का मनोभाव होना चाहिए भले ही इसमें समय लगे पवित्रता की आंतरिक इच्छा और अभिलाषा होनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करने की यह न्यूनतम शर्त है इसका अर्थ है महान तनाव इंद्रियों और उद्वेगों को नियंत्रित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है लेकिन प्रत्येक साधक को लक्ष्य की दिशा में इस प्रारंभिक अवस्था से होकर गुजरना ही पड़ता है त्याग का मनोभाव सभी सच्चे आध्यात्मिक प्रयास का आधार है इस वैराग्य के भाव के बिना आध्यात्मिक जीवन के विषय में सोचना ही नहीं चाहिए उसके बदले किसी और कार्य में मन बहलाना समझदारी होगी वितेष्ठा का भाव अपने जीवन की गलती का आभास होने पर संसार के भोगों के प्रति रूप पहली प्रतिक्रिया होती है जिस घृणा का पिंगला ने अपनी देह के प्रति अनुभव किया था वह सांसारिक जीवन के अंत में होने वाली पहली प्रतिक्रिया है वह केवल पाप बोध से होने वाले परिवर्तन से अधिक सम्यक परिवर्तन की देवता है अपने पापों का चिंतन करने वाला उनसे चिपका ही भी रह सकता है लेकिन ग्लानी का भाव सांसारिक जीवन से तत्काल आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ देता है आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ने वाले व्यक्ति को पिंगला की तरह अपने से यह कहने में समर्थ होना चाहिए यदअस्थिर यदस्थिर वंश वश्य स्थूणम त्वचारोग नये पिन्नधम शरण्वारत विन्मूत्रपूर्ण अस्थियों रूपी अर्थात पर आच्छादित त्वचा नख रोम द्वारा निर्मित बहते नवद्वारों से युक्त और विष्ठा और मूत्र से पूर्ण इस देह रूपी घर को मेरे सिवा और कौन महत्व देगा आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने झुकाव को हम अपने देह के प्रति घृणा के भाव से जान सकते हैं यदि हम में यह भाव हो तो दूसरी देहें स्त्री या पुरुष देहें हमें आकर्षित नहीं करेंगी तब वे आध्यात्मिक पथ के अंधकूप की तरह नहीं होंगी पतंजलि अपने योग सूत्रों में कहते हैं शौचासुगुप्सा परेर संधर्गह बाह्य बाहभ्यंतर सोच के अभ्यास से अपने शरीर से जुगुफसा या खिना और पर के साथ असंसर्ग का भाव प्राप्त होता है अधिकाधिक अंतर्मुखी होने पर हमारा मन मानसिक एकसरे सा हो जाता है और हम चारों ओर जीवों जीए जा रहे जीवन के विषय में गहरी अंतर दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं पहले ज्ञानी का भाव ग्लानी का भाव आता है इसके बाद मानव देह रूप कूड़े करकट के पीछे विद्यमान आत्मा की महिमा का बोध होता है आत्मा की वास्तविक अनुभूति बाद में होती है लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं में भी उसके सिद्धांत को तो हृदयंगम किया जा सकता है बौद्धिक धारणाएं पर्याप्त नहीं हैं हमें भावनात्मक दृष्टि से भी प्रभावित होना चाहिए हमें सचमुच सांसारिक भोगों के प्रति तीव्र वितष्ठा होनी चाहिए हरि की तरह हमें भी अनुभव करना चाहिए कि भोगा न भुगता वयमेव भुक्ता तपो न तपता वयमेव तपता कालो न जातो वयमेव जाता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा अर्थात भोगों को भोग नहीं भोगा नहीं गया है हम ही खाए गए हैं तप नहीं किए गए हैं हम ही परितप्त हुए हैं काल यापन नहीं हुआ है हम ही जा रहे हैं तृष्णा क्षीण नहीं हुई है हम ही जीर्ण हुए हैं